महाभारत द्रोण पर्व एकोनाशीति तमो अध्याय श्री कृष्ण का अर्जुन की विजय के लिए रात्रि में भगवान शिव का पूजन करवाना जागते हुए पांडव सैनिकों के अर्जुन के लिए शुभाशंसा तथा अर्जुन की सफलता के लिए श्री कृष्ण के दारुक के प्रति उत्साह भरे वचन संजय भवनं, प्रतिमं सज्जय उच तजुन सेवन प्रवेश प्रतिम विभु दर्भे संतस्ताशुभांश्यार्भ वैतुर्यसन्निभ ततो तथो माल्येन विधवल्लाजंधु मंगल अलंचकारताय्यां परिवारोत्म तत सृष्टोदक पार्थे विनीता पिरीचारका दर्शयों के चक्रुर्ण श्र्यंबकम बलि संजय कहते हैं राजन तदनंतर कमल भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के अनुपम भवन में प्रवेश करके जल का स्पर्श किया और शुभ लक्षणों से युक्त वेदी पर मणि के सदृश कुशों की सुंदर सैया बिछाई तत्पश्चात विधिपूर्वक परम मंगलकारी अक्षत गंध एवं पुष्पमाला आदि से उस सैया को सजाया उसके चारों ओर उत्तम आयुध रख दिए इसके बाद जब अर्जुन आचमन कर चुके तब विनीत सुशिक्षित परिचारकों ने उन्हें दिखाते हुए उनके निकट ही भगवान शंकर का निशीथ पूजन किया ततः मना पार्थो गोपहार स्मान गोविंद फालगुनम प्रत्यत तत्पश्चात अर्जुन ने प्रसन्न चित्त होकर श्रीकृष्ण को गंध और माडाओं से अलंकृत करके रात्रिका वह सारा उपहार उन्हीं को समर्पित किया, तब मुस्कुराते हुए भगवान गोविंद अर्जुन से बोले, पार्थ गोत्रातायुरा दुकागत श्री मंडी शिविर सक कुंते कुमार तुम्हारा कल्याण हो अब शयन करो मैं तुम्हारे कल्याण साधन के लिए हो जा रहा हूँ सो जा रहा हूँ ही जा रहा हूँ ऐसा कहकर वहाँ अस्त्र शस्त्र लिए हुए मनुष्यों को द्वारपाल एवं रक्षक नियुक्त करके भगवान श्री कृष्ण दारूक के साथ अपने शिविर में चले गए शिष्य च शयने शुभ्रे बहुकृत विचित पाथय सर्ववान्कदुखापम विधि विदात पुंडरी का जोदुतिवर्धनमस्था युक्ता श्रेयस्काम पृथुजसा विष्णु जिष्णु प्रियंकर वहां बहुत से कार्यों का चिंतन करते हुए उन्होंने शयन किया कमलदेन भगवान श्री कृष्ण सबके ईश्वरों के भी ईश्वर हैं उनका यश महान है वे विष्णु रूप गोविंद अर्जुन का प्रिय करने वाले हैं और सदा उनके कल्याण की कामना रखते हैं उन युक्तात्मा श्रीहरि ने उत्तम योग का आश्रय अर्जुन के लिए वह सारा -विधान किया, जो उनके शोक और दुख को दूर करने वाला तथा तेज और कांति को बढ़ाने वाला था न पाण्डवा शिविर कच्चि सुस्वाप निशांता निशां। प्रजा गह गर्वजनमेशतेह राजन उस रात में पांडवों के शिविर में कोई नहीं सोया सब लोगों में जागरण का आवेश हो गया था पुत्र शोका भी तप्ते न प्रतिज्ञा तो महात्मना सहसा सिंधुराजस्वो गांडी वधन वहां तत्को महाबावा सभी परवी रहाम प्रतिज्ञा सफलां कुरियाित सब लोग इसी चिंता में पड़े थे कि पुत्र शोक से संतप्त हुए गांधीधारी महामना अर्जुन ने सहसा सिंधुराज राज के वध की प्रतिज्ञा कर ली है शत्रु का संहार करने वाले वे महाबाहु इंद्रकुमार अपने उस प्रतिज्ञा को कैसे सफल करेंगे कष्टम हितम व्यवसितम पांडवे न महात्मना पुत्र शोकाभि न प्रतिज्ञा महती कृता स विक्रांता बहुला पांडव के यह बड़ा कट्ट प्रज किया है उन्होंने पुत्र शोक से संतप्त होकर बड़ी भारी प्रतिज्ञा कर ली है इधर राजा जयद्रथ का पराक्रम भी महान है तथापि अर्जुन अपने उस प्रतिज्ञा को पूरी कर लेंगे क्योंकि उनके भाई भी बड़े पराक्रमी हैं और उनके पास सेनाएं भी बहुत है धतराष्ट्र पुत्रेण तस्म निवेदित सहत्वा पुनरे तु धनजय धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन ने जयद्रथ को सब बातें बता दी होगी अर्जुन युद्ध में सिंधराज जद्रथ को मारकर पुनः सकुशल लौट आवे यही हमारी शुभ कामना है जित रिपुणाश्च पार अर्जुन हो व्रतम सोहत्वा तो सिंधुराजम वही धूम के तुम प्रवैक्षती नाम करलम पार्थो धनंजय धर्मपुत्र कथम राजा भविष्यति मृते अर्जुन अर्जुन शत्रुओं को जीतकर अपना व्रत पूरा करे यदि वे कल सिंधुराज को न मार सके तो अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे कुंती कुमार धनंजय अपनी बात झूठी नहीं कर सकते यदि अर्जुन मर गए तो धर्म प्रत्युष कैसे राजा होंगे तस्म ही विजय कृष्ण पाण्डवेन समातम कदि दत्तम हूत जय तरी पाण्डुनंदन युधिष्ठि ने अर्जुन पर ही सारा विजय का भार रख दिया यदि हम लोगों का किया हुआ कुछ भी सत्कर्म शेष हो यदि हमने दान और होम किए हो तो हमारे उन सभी शुभकर्मों के फल से सब अर्जुन अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करे एवं कथयताम तेजा जय महासंसताम प्रभु कृषि महता राज्य वर्त राज प्रभो इस प्रकार बातें करते और अर्जुन की विजय चाहते हुए उन सभी सैनिकों की वह रात्रि महान कट्ट से बीती थी तस्म्रजन्याम मध्ये तो प्रतिबुद्धो जना स्मृत पार्थस्य दारुकम प्रत्यभा भगवान श्री कृष्ण उस रात्रि के मध्यकाल में जाग उठे और अर्जुन की प्रतिज्ञा को स्मरण करके दारूक से बोले अर्जुन प्रति आतेन हत बंधुना जयद्रथम वधे साम सोभूत दारुक दारूक अपने पुत्र अभिमन्यु के मारे जाने से सौकार्त होकर अर्जुन ने यह प्रतिज्ञा ली है कि मैं कल का वध यह सब सुनकर दुर्योधन अपने मंत्रियों के साथ ऐसी मंत्रणा करेगा जिससे अर्जुन समर्भू में जद्रथ को मार न सके अक्ष जयद्रथम द्रोणश सह पुत्रेण वे सारी अक्षौणीय सेनाएं जयद्रथ की रक्षा करेगी तथा संपूर्ण अस्त्रविधि के पारंगत विद्वान द्रोणाचार्य भी अपने पुत्र अश्वस्था के साथ उसकी रक्षा में रहेंगे एको के एक मात्र वीर सहस्राक्षत्यदान दर्पणाम सोपितम दुसहेताजौ हंत द्रोणे नक्षित त्रिलोकी के वीर हैं सहस्र नेत्रधारी इंद्र जो दैत्यों और दानवों के भी दर्प का दहन करने वाले हैं परंतु वे भी द्रोणाचार्य से सुरक्षित जयद्रथ को युद्ध में मार नहीं सकते सोहम कर श्यामी यथा कुंते अप्राप्ते सम दिन कर हे हनी क्षति जयद्रतम अतः मैं कल वह उद्योग करूँगा जिससे कुंते पुत्र अर्जुन सूर्यदेव के अस्त होने से पहले जयद्रथ को मार डालेंगे न दारा न मित्राणी ज्ञाते हो न्धवा कश्चि प्रियतर कुंती पुत्रान्व अर्जुना मुझे स्त्री मित्र कुटुम्बी जन भाई बंधु तथा दूसरा कोई भी कुंती पुत्र अर्जुन से अधिक प्रिय नहीं है अनर्जुनम इम लोकम मुहूर्तम अभी दारुक उदिक्षि न सको हम तथा दारुक मैं अर्जुन से रहित इस संसार को दो घड़ी भी नहीं देख सकता ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे रहते अर्जुन का कोई अनिष्ट हो अहम विजत्यता सर्वान् सहता सदिपान अर्जुनार्थे हनिष्यामि सयुसु अर्जुना मैं अर्जुन के लिए हाथी घोड़े कर्ण और दुर्योधन सहित उन समस्त शत्रुओं को जीतकर कर उनका संहार कर डालूंगा सोनिरीक्ष में ओ लोका महा हवे धनंजयाथे समाक्रांत रुका दारूग तल के महासमर में तीनों लोग धनंजय के लिए युद्ध में पराक्रम प्रकट करते हुए मेरे बल और प्रभाव को देखें नरेंद्र दारूक कल युद्ध में मैं सहसत्रों राजाओं तथा सैकड़ों राजकुमारों को उनके घोड़े हाथी एवं रथों सहित मार भगाऊंगा स्वस्ता प्रवसीता द्रक्षसेपवाहिनी मैं क्रुदेन समे पांडवा से, से पाति तुम कल देखोगे कि मैंने सम्रांगण में कुपित होकर पांडुपुत्र अर्जुन के लिए थारी राज सेना को चक्र से चूर चूर करके धरती पर मार गिराया है और का सर्व हे माम सभ्य साची न कल देवता गंधर्व पिशाच नाग तथा राक्षस आदि समस्त लोग यह अच्छी तरह जान लेंगे की मैं सभ्य अर्जुन का हितैसी मित्र हूं यस्तम दृेष्टि साम दृेषि यस्त चाणु समुदलता शरीर जो अर्जुन से द्वेष करता है वह मुझसे द्वेष करता है और जो अर्जुन का अनुगामी है वह मेरा अनुगामी है तुम अपनी बुद्धि से यह निश्चय कर लो कि अर्जुन मेरा आधा शरीर है यथा तम में प्रभातायाथि रथोत्तम कल्पय यथाशास्त्र आदाया बृत्यतः कल काल तुम शास्त्र विधि के अनुसार मेरे उत्तम रथ को सुसज्जित करके सावधानी के साथ लेकर युद्ध स्थल में चलना गौमोदी दिव्या चक्रम धनुशरा आरोप्य वै रे सुत सर्वोपक स्थान कल्पय्वाथ रथोपस्थे ध्वजस्वे वैन तेजस वीर से रथशोभि कौमोदी गदा दिव्यशक्ति चक्रधनुषाण तथा तो अन्य सब आवश्यक सामग्रियों को रथ पर रखकर उसके पिछले भाग में सम्रांगण में रथ पर शोभा पाने वाले वीर विनता नंदन गरुण के चिन्ह वाले ध्वज के लिए भी स्थान बना लेना छत्रम जामपू नदय अर्कज्वलन संप्रभ विश्वकर्मा कृत दिव्य अश्वान पी विभूषि दारु। उसमें छत्र लगाकर अग्नि और सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले तथा विश्वकर्मा के बनाए हुए दिव्य स्वर्ण में जालों से विभूषित मेरे चारों घोड़े श्रेष्ठ घोड़े बलाहक तथा सुग्रीव को जोत लेना और स्वयं भी कबल धारण करके तैयार रहना पांच पांचाल पांचजन्य शंख का ऋषभ स्वर से बजाया हुआ शब्द और भयंकर कोलाहल सुनते ही तुम बड़े वेग से मेरे पास पहुँच जाना एक दुखान चिव भ्रातो पैत्रे स्वे बपन श्याम दारुक दारुक मैं अपनी बुआ जी के पुत्र भाई अर्जुन के सारे दुख और अमरस को एक ही दिन में दूर कर दूंगा सर्वोपातिश्यामी यथा युराहे पश्य पार्त राष्ट्र जयद्रथम सभी उपायों से ऐसा प्रयत्न करूंगा जिससे अर्जुन युद्ध में धृतराष्ट्र पुत्रों के देखते देखते जयद्रथ को मार डाले ये च विभत्सुर यती भविता से ध्रुव जय सारथे कल अर्जुन जिस जिसवीर के वध का प्रयत्न करे मैं आशा करता हूं वहां वहां उनकी निश्चय ही विजय होगी जय एव एव पुरुष सिंह आप जिनके सारथी बने हुए हैं उनकी विजय तो निश्चित हैगी उनकी पराजय कैसे हो सकती है एवं चे तत्कारी श्यामी यथा मामुसाथ प्रभा रात्रि जया जयसे अर्जुन की विजय के लिए कल सवेरे जो कुछ करने की आप मुझे आज्ञा देते हैं उसे उसी रूप में मैं अवश्य पूर्ण करूँगा श्री महाभारती द्रोण पर्वढ़ कृष्ण दारुक संभाषण एको एक उनाशीत तमोध्याय इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत प्रतिज्ञा पर्व में श्री कृष्ण और दारुक की बातचीत विषयक उन उन्नासीवा अध्याय पूरा हुआ